आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो फोर 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आज के शो में फिर से हमारे साथ एस कुमार सिंह जी हैं जो कलर थेरेपी के बारे में बात चल रही थी पिछले एपिसोड में हमने उनसे बात की थी कि किस तरह से कलर थेरेपी काम करता है और कैसे कैसे अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उसके ऊपर ये काम करता है और बहुत ही इंस्टेंट भी रिजल्ट है और काफ़ी बड़े बड़े जो बीमारी हैं जहां पर डॉक्टर कहता है कि आप कुछ नहीं हो सकता है या पेशेंट सब जगह जाके बिल्कुल निराश हो चुका होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता ऐसे वक्त भी अगर इस थेरेपी के बारे में उनको जानकारी मिलता है और वो लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं तो चमत्कारिक रिज़ल्ट भी देखे हुए हैं तो ये सारी बातें हम सुनते आए हैं लेकिन अभी उसका बेसिक क्या है वो हम जानेंगे आप सभी की तरफ से एस कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एस कुमार जी मैं जानना चाहूँगा जैसे हम लोग जिस तरह से दो एपिसोड में कलर थेरेपी की बातें हिप्नोथेरेपी के बारे में बताया आपने और साइकोनरोबिक्स के बारे में बताया तो उसमें जो बेसिक्स चीज़ें हैं कैसे हम लोग कॉमन मैन जो है इसको शुरू कर सकता है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने जब इस पद्धति के बारे में इतनी हम बात कर चुके हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है और सभी श्रोताओं से हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा सीरियसली आज अपने कामकाज को छोड़ करके जी बैठिए और आज का एपिसोड थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप हकीकत में पहले एपिसोड में हमने बताया था कि सात ऊर्जा के केंद्र यानी चक्र सूक्ष्म शरीर में होते हैं अब ये सात ऊर्जा के केंद्र कौन से कौन से हैं तो ये चक्रों का नाम दिया हुआ है हमारे ऋषि मुनियो ने हम नीचे से ऊपर जा, जाएंगे वो उसका क्रम है तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र उससे ऊपर आता है चक्र उससे ऊपर आता है नाभि चक्र उससे ऊपर आता है अनहद चक्र या हृदय चक्र फिर उसके ऊपर आता है विशुद्धि चक्र इससे ऊपर आता है ब्रुकुटी चक्र और सबसे ऊपर है सहस्त्र चक्र तो ये चक्र जो सूक्ष्म रूप में है तो ये इस हड्डी मांस के शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं और उन सिस्टम्स में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो वो सारे सिस्टम अच्छी तरह से काम करते हैं और यदि किसी कारणवश नकारात्मक ऊर्जा है तो उस सिस्टम का सिस्टम बीमार होना शुरू हो जाता है अब इन चक्रों को सकारात्मक ऊर्जा मिलनी है तो उसका स्रोत जैसा हमने सेकंड एपिसोड में बताया था वो स्त्रोत सिर्फ एक ही है कि परमात्मा से हमें ध्यान लगाना पड़ेगा और जो कुछ वो वो परमात्मा के पास में वही हमें दे सकते हैं तो वो सर्व सकारात्मक ऊर्जाओं के सागर हैं और मेन खास मुख्य तौर से ये सात जो गुण हैं या सात डिवाइन वैल्यूज हैं तो ये सात अपने अपने फ्रीक्वेंसी से अलग अलग चक्रों को वो ऊर्जित करते हैं <स्याँ> जैसे मूलाधार चक्र है पहला नंबर उसका क्यों लिया क्योंकि मूलाधार जो नाम है कि मूल आधार उस चक्र के ऊपर है बाकी चक्रों का भी मूल आधार है तो पूरे शरीर की बीमारी का या शरीर के स्वास्थ्य का मूल आधार इस मूलाधार चक्र पर है और इसकी पोजीशन कहां पर है तो जो रीड की हड्डी है उसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे एंड ऑफ द स्पाइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वहां पर मूलाधार चक्र है अब ये चक्र अगर ऊर्जित है तो वो व्यक्ति सीधा खड़ा रह सकता है अच्छे तरीके से मिलिट्री मैन के जैसे रह सकता है उसके शरीर में काफ़ी ताकत है काफ़ी ऊर्जा है काफ़ी भागादौड़ी करने की क्षमता है और अगर वो मूलाधार चक्र ही वीक है या कमज़ोर है तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हाँ इनका मूलाधार चक्र वीक है वो खड़े होने में बिल्कुल ऐसे कमज़ोर बिल्कुल वीक पोस्चर वीक होगा उनका जेस्चर भी उनका ठीक नहीं होगा चेहरे के भाव भी ठीक नहीं होंगे तो ये मूल आधार इस चक्र के ऊपर होता है इस शरीर का जो मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम है ये ऊर्जा पाता है इस मूलाधार चक्र से और कुछ हद तक एक्सकेटरी सिस्टम भी यानी जो मल बाहर फेंकने वाला सिस्टम है वो सिस्टम को भी इस मूलाधार चक्र से ऊर्जा मिलती है इसके बाद में हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्र पे तो ये स्वादिष्ट चक्र नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है है है और वो इस शरीर के अंदर जो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो संभालता है वो। तो आज जो इतने सारे रिलेटेड प्रॉब्लम या रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम हैं वो स्वादिष्ठान चक्र कमजोर होने के कारण से है अब वो क्यों कमजोर है इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे इसके बाद में आता है नाभि चक्र है। तो शायद ही कोई ऐसा होगा सौ में से दो या चार जो कह सकता है कि पूरी तरह से मेरा पाचन तंत्र एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है कुछ ना कुछ तो हाजमा से रिलेटेड या पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम हर किसी को होता है क्यों होता है क्योंकि नाभी चक्र कमजोर है इसके बाद में आता है अनहद चक्र या हृदय चक्र तो इतने सारे आज से कई साल पहले की बात ऐसी है या पचास साल पहले की बात ऐसी है कि यदि पड़ोसी भी घर में बैठे हुए हैं और हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनको खास बताना पड़ता था कि ये पड़ोसी भौजी हैं लेकिन आज ऐसा हो गया है कि पड़ोस में कौन रहता है सालों साल तक हमें पता ही नहीं होता है लेकिन आपसी प्रेम इतना था कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये थे ही नहीं इस दुनिया नहीं। के अंदर बहुत रेयरली किसी को हार्ट अटैक आता था रेयरली किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता था आज छोटे मोटे बच्चों में भी देख लो आज मेरे पास तो मतलब जैसे कि 20-22 साल के लड़के लोग भी आए हैं जिन्हें अटैक आ चुका है या उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है पाँच छः साल के बच्चे हैं जिन्हें डायबिटीज़ वगैरह भी है वो इंसुलिन ले रहे हैं पाँच पाँच छः छः साल के बच्चे फिर इसके बाद में आता है विशुद्धि चक्र आज आप देखिए लेडीज तो लेडीज लेकिन जेंट्स लोगों को भी थायराइड की तकलीफ हो रही है रेस्पिरेटरी <laughs> रिलेटेड इतने प्रॉब्लम हुए इतने आस्थमैटिक प्रॉब्लम्स डिजीज वाले आते हैं अपने पास में तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड या ये जो विशुद्धि चक्र है इसमें कमजोरी आने के कारण इतने सारे रेस्परेशन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी आस्थमा वगैरह या, या थारॉयड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं और इससे ऊपर जब हम आते हैं तो भ्रुकुटी चक्र पे आते हैं ये चक्र हमारे इस शरीर के अंदर पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है तो डिप्रेशन शब्द जो कि कितने साल तक किसी ने सुना नहीं था आज आम बाजार में इस तरीके से है कि बच्चे बच्चे को पता है डिप्रेशन क्या होता है टेंशन क्या होता है सबको पता है स्ट्रेस क्या होता है सबको पता है तो ये टेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम और मल्टीपल साइकिक रिलेटेड प्रॉब्लम मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं जिसका हिसाब नहीं क्यों क्योंकि भ्रुकुटी चक्र में कमजोरी है और उससे ऊपर आता है सहस्त्र चक्र तो इस शरीर के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि हारमोन्स को रिलीज करने वाला सिस्टम है वो सिस्टम को कंट्रोल करता है और अनन्य लोगों को आप देख सकते हैं जिन्हें हार्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम्स हैं तो ये चक्र जो हैं ये ऊर्जा को लेकर के फिर उस सिस्टम को देते हैं और क्योंकि हमें उन चक्रों का ज्ञान ही नहीं है नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हमें सकारात्मक ऊर्जा क्यों देनी है इन चक्रों को और फिर बाद में शरीर को तो आज जन जन को देख लो ये तकलीफ है वो तकलीफ है वो तकलीफ है और उन्हें शान आता है कहने में हम तो फलाने स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेकर के बैठे <laughs> हालांकि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमें इतनी सारी तकलीफें हैं चलिए बहुत अच्छी बेसिक जो बातें हैं वो आपने बताया कि किस तरह से ये चक्राहता है वो हमारे शरीर के सिस्टम से रिलेटेड और किस तरह की बीमारियाँ जो वो सारे कैसे इंटर रिलेटेड है और इन सभी चीज़ों को अगर ठीक रखना है तो हमें अपने जो नाभी चक्र है उन सभी चीज़ों को जो भी मूलाधार चक्र है जैसे जैसे आपने बताया ये सारे चक्रों को सकारात्मक ऊर्जा हमको देना है या फिर इनको ठीक रखना है जिससे हमारा सारा सिस्टम ठीक चले और फिर सिस्टम ठीक चलेगा तो फिर हमारा सेहत भी अच्छा होगा ये एक बेसिक तरीका आपने बताया बेसिक सिस्टम जो है इसका वो बताएं तो मैं एक और बात अभी पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग अभी बेसिक जो आपने चक्रास को बताया है और इन सभी को कैसे हम लोग एक्टिवेट करें या कैसे उसको ऊर्जा दे इसका सिस्टम क्या है बहुत अच्छी बात है हम भी चाह रहे थे कि आप ये सवाल हमसे पूछें <laughs> तो अब इन चक्रों को ऊर्जा देने का पद्धतर पे हम प्रोसीजर पे हम आते हैं मूलाधार चक्र को यदि हमें ऊर्जित करना है तो एक डिवाइन वैल्यू है उससे ये ऊर्जित होता है उस डिवाइन वैल्यू का नाम है या दैवी गुण का नाम है शक्ति अब शक्ति कहाँ मिलती है कहीं किसी ब्रिज बाज़ार में मॉल में कहीं पर भी नहीं मिल मिलेगी उसे हमें बाई दी पावर ऑफ मेडिटेशन ही लेना पड़ेगा तो मेडिटेशन के अंदर भी हम कैसे लें तो यदि हम बुद्धि के नेत्र से मन के संकल्प और बुद्धि के नेत्र से हम लाल रंग का चित्रीकरण करते हैं कि सुप्रीम डॉक्टर वैद्यनाथ परमपिता परमात्मा सर के ऊपर आ चुके हैं ज्योतिर्बिंदी स्वरूप और उनमें से एक लाल लाल रंग का झरना निकल रहा है वो चला आ रहा है सहस्त्र के जरिए अंदर प्रवेश कर चुका है रीड की हड्डी में बहते हुए बिल्कुल एंड ऑफ द स्पाइन पे चला गया है और वहां पर जाकर के हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने आप हमें वो फीलिंग आती है कि वो चक्र घूमने लग गया है और ये चक्र शक्ति की डिवाइन वैल्यू से और लाल रंग के चित्रीकरण से ये ऊर्जित होता है ऐसे ही इसके सब्सिक्वेंटली अगले पे तो चक्र पे यदि हम आए तो स्वादिष्ठान चक्र ऊर्जित होता है उस डिवाइन वैल्यू से उस दैवी गुण से जिसके बारे में कहते हैं पवित्रता अभी आप खुद अगर थोड़ा सा इसके गहराई में जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे गायनिक रिलेटेड या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस दुनिया के अंदर क्यों हो रहे हैं क्योंकि हम पवित्रता के ऊपर हम मर्यादाओं के ऊपर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं तो पवित्रता से ये चक्र ऊर्जित होता है और इसको ऊर्जा देने के लिए हमें बुद्धि के नेत्र से कल्पना करनी पड़ेगी या विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा ऑरेंज कलर का यानी नारंगी कलर का नारंगी कलर इसीलिए आप देखिए जिस भी हनुमान जी के मंदिर में आप जाएंगे तो उनके पूरे शरीर पे ही नारंगी, नारंगी कलर नारंगी नारंगी दिखाया कलर। गया है क्योंकि वो पवित्रता की एक अथॉरिटी है उनसे बढ़कर के बाल ब्रह्मचारी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है तो पवित्रता स्वादिष्ठान चक्र को ऊर्जित करता है और अगर वो चक्र ऊर्जित है तो बहुत सारी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स या को हम ठीक कर सकते हैं और अगर वो है तो रिलेटेडिकली इस शरीर का एक इम्यून सिस्टम है रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो भी सही रहती है उससे ऊपर हम आते हैं तो नाभी चक्र है नाभी चक्र में ऊर्जा न होने के कारण इतने सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते हैं अब ये नाभि चक्र होता है खुशी से इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि खुशी जैसी खुराक नहीं यदि हम खुश नहीं हैं, तो यानी पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं लेकिन खुशी भी कैसे आ सकती है ये भी बड़ा गहरे राज की बात है तो सच्ची खुशी आती है जब हम संतुष्ट रहेंगे तो जैसे गरीब किसान है चटनी रोटी खाता है मेहनत करता है और बड़ा खुश है एकदम और एक बड़े मल्टी है इंडस्ट्री के मालिक है इतना करोड़ों का टर्नओवर है लेकिन खुशी नहीं है संतुष्टता नहीं है वो जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उससे जो उनको प्राप्ति हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है खुशी नहीं है उनका डाइजेशन कभी ठीक रह ही नहीं सकता है तो ये खुशी या संतुष्टता लेने के लिए हमें फिर से परम परमात्मा सुप्रीम डॉक्टर या वैद्यनाथ से गोल्डन येलो कलर लेकर के नाभि चक्र में लाना पड़ेगा और उसको पूरे पाचन तंत्र में घुमाना पड़ेगा पूरे पाचन तत्व को सकारात्मक ऊर्जा देनी पड़ेगी भोजन करने से पहले आप कितना फर्क पड़ता है के ऐसे ही उससे आते हैं तो अनहद चक्रे जो डाइजेशन वाला जो बात आपने बताया उसमें कौन से कलर का यूज करना है गोल्डन येलो गोल्डनो पीला पीला रंग पीला रंग हाँ ठीक इससे ऊपर हम आते हैं तो अनहद चक्र है तो ये अनहद चक्र कमजोर होने के कारण आज इतने स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन गए हैं, उनके उनके डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स धूम में चल रहे हैं इतने सारे कार्डियक केसेस हैं, हाई ब्लड प्रेशर तो समझो ढूंढने की जरूरत नहीं इतने केसेस हैं, इसका मूल कारण है कि वो सकारात्मक ऊर्जा जिसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम अनकंडिशनल लव ना होने के कारण दिलों की दूरियां होने के कारण आज इतने लोगों को हार्ट से रिलेटेड या सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो यदि हम सुप्रीम डॉक्टर यानी बैद्यनाथ से हम ग्रीन कलर लेकर के उस हार्ट चक्र को हम ऊर्जित करें और फिर वो निकल करके वहाँ से बुद्धि के नेत्र से दिखाई देता है कि वो सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर यानी दोनों लंग्स में और हार्ट में जा रहा अब लंग्स में क्यों क्योंकि हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वेंस के जरिए वो प्यूरिफिकेशन के लिए आता है तो प्यूरिफाई करने के लिए ऑक्सीजन कौन देता है तो लंग्स देते हैं तो लंग्स उसको ऑक्सीजन देता है और फिर वो प्यूरिफाई होकर के यदि वो एक डिवाइन वैल्यू को यानी अनकंडीशनल लव को लेकर के पूरे शरीर में फैलता है तो आप देखिए सर्कुलेशन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को हम कम कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं और फिर बाद में खत्म भी कर सकते हैं उससे भी ऊपर आते हैं जो गले में विशुद्धि चक्र है यदि हम उसे ऊर्जा देना चाहें तो ऊर्जा देने के लिए उसका अपना एक डिवाइन वैल्यू है वो दूसरे किसी डिवाइन वैल्यू से ऊर्जित नहीं हो सकता है। हर एक चक्र की अपनी अपनी डिवाइन वैल्यू है तो गले का जो चक्र है जिस विशुद्धि चक्र कहते हैं वो ऊर्जित होता है शांति से आवाज कहां से निकलती गले से ही निकलती है ना यदि कोई ज्यादा बोलता है तो उसके लिए कहा जाता है थोड़ा शांत कराओ या इन्हें कहोगे थोड़ा धीरे से बोलें तो अगर हम शांति के गुण को लें और विशुद्धि चक्र में ला करके और वहां से हम ये गले को यानी साउंड जहां से निकलता है वहां पर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को दें और ईएनटी e सिस्टम को दें तो बहुत सारी तकलीफों को हम काबू में कर सकते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं और शांति का गुण लेने के लिए हमें फिर से उसी सुप्रीम डॉक्टर बैद्यनाथ से परमपिता परमात्मा से आसमानी कलर का झरना लेना होता है उसे सहस्त्र के जरिए अंदर लेकर के गले तक ला करके और फिर उसे गले में फैलाना होता है उससे थायरॉयड रिलेटेड प्रॉब्लम आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम रेस्परेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ई से रिलेटेड प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके बाद में में आता आता है है। ब्रुकुटी ब्रुकुटी यानी दोनों दोनों जो ब्रो, हैं, उसके बीच बीच चक्र यदि हम के के से से एक लाइन लाइन करें करें, और सर मध्य तो ये जहां पर भी लाइन जाकर के मिलती है वहां पर इस शरीर के अंदर चैतन्य सत्ता अर्थात आत्मा का निवास है और वही उसी क्षेत्र को हम भ्रुकुटी चक्र कहते हैं अब ब्रुकुटी चक्र में ऊर्जा होने के कारण छोटी छोटी लोग टेंशन में में में में आ आ आ आ जाते जाते जाते जाते हैं, हैं, हैं, हैं, हैं प्रेशर स्ट्रेस डिप्रेशन दिल को लगा लेते हैं बात तो यदि हम सुप्रीम डॉक्टर से ज्ञान ज्ञान के लिए शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान एक दर्पण है दर्पण को भी झूठ नहीं बोलता है तो सत्यता का गुण हम ले लेते हैं तो उससे भ्रुकुटी चक्र ऊर्जित होता है और भ्रुकुटी चक्र ऊर्जित है तो पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है और हम मेंटल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी तकलीफों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे दूर कर सकते हैं इस और ये जो ज्ञान लेने के लिए ज्ञान का जो गुण लेना है तो उसके लिए हम एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछेंगे कि किस रंग को लेना पड़ेगा अनजाने में इस दुनिया के अंदर 80 प्रतिशत लोग नीले इंक से लिखते हैं क्योंकि कुदरत ने ज्ञान को नीला रंग दिया है तो सुप्रीम डॉक्टर से बैद्यनाथ से परमपिता परमात्मा से हमें नीले रंग का झरना लेकर के भ्रुकुटी चक्र को ऊर्जित करना होता है उससे हम पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और फाइनली हम आते हैं सहस्त्र चक्र के ऊपर तो ये सहस्त्र चक्र सर के ऊपर मध्य में है और जित होता है उस गुण से जिसके लिए कहते हैं परमानंद की अनुभूति होनी चाहिए परमानंद अर्थात ब्लिसफुलनेस अंग्रेजी में कहते हैं इसका दूसरा एक शब्द है अंग्रेजी में उसे कहते हैं फीलिंग प्रूफ और इसके स्पष्टीकरण में जाएंगे तो परमानंद यानी ब्लिसफुल अर्थात निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ इन सब में एक समान रहना जरूरी होता है जैसे आपने पुराने एक्टर डायरेक्टर एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को देखा होगा देवानंद जी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर फिल्म हिट हो गई तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होता हूँ और अगर फिल्म हिट गई मतलब पिट गई वो फिल्म तो मैं दुखी भी नहीं होता हूँ अगर ऐसी अगर हम एक अपनी अवस्था बना लें तो इस शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज करने वाला सिस्टम है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होगा और वो डिस्टर्ब नहीं होगा तो केमिकल फ्लो इस शरीर के अंदर सही ढंग से होता रहेगा और हम बहुत सारी तकलीफों को जो हॉर्मोन इम्बेलेंस से होती हैं उन्हें हम बचा सकते हैं इसको लेने के लिए हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने इंटेलैक्चुअल आई से के उसी सुप्रीम डॉक्टर से बैद्यनाथ से या परमपिता परमात्मा से बैंगनी कलर का प्रकाश आ रहा है वॉयलेट कलर का प्रकाश आ रहा है और वो आकर के सहस्त्र चक्र को घुमा रहा है जैसी सहस्त्र चक्र घूमता है वैसी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पूरी तरह से ब्लिसफुलनेस यानी फीलिंग प्रूफ यानी हर परिस्थिति में एक समान रहने की ऊर्जा फैलती है और फिर हम बहुत सारी तकलीफ़ों को इस शरीर के अंदर बचा सकते हैं चलिए बहुत ही विस्तार से आपने जो बताया है कलर थेरेपी को कैसे यूज़ कर सकते हैं कैसे हम अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं ऊर्जा दे सकते हैं शक्ति से भर सकते हैं वो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से और हर एक चीज़ को बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने बताया अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं एस एम एस कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर कि आपको किस तरह की बातें नहीं समझ में आएँ तो हम लोग फिर से आपको जो है मैसेज करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग ये सारी चीज़ें समझ गए हैं तो इसको एक बेसिक नॉलेज हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गया अभी अब इसको यूज़ करने के लिए हमको किस तरह का प्रयोग करने के लिए कितना समय रोज का देना पड़ेगा कैसे देना पड़ेगा वो थोड़ा सा बताइए जैसा हमने पहले कहा था कि इसका एक कोर्स होता है वो कोर्स करना पड़ता है हु. और उस कोर्स के ज़रिए उस कोर्स के अंदर इस शरीर का एनाटोमी फिजोलॉजी क्यूँकी तो हमें, हमें, से से हाँ। हमें चक्रों के बारे में पता चल गया है और चक्र की कौन सी ऊर्जा देकर के किस बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो हम उसको कोरिलेट करके उसको हम एक संबंध जोड़ करके और फिर बाद में हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करते पहले हम अपने ऊपर करते हैं अपने ऊपर उसका प्रयोग करते हैं हम अपनी तकलीफों को ठीक करते हैं फिर हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर एक अनुभव आता है तो उसके ज़रिए फिर हम दूसरों की तकलीफ ठीक करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये जो इतना सुंदर सा शरीर दिया है परमात्मा ने कुदरत ने इतना पांच तत्वों का एक पुतला बनाया एक रोबोट बनाया नेचुरल रोबोट है इसकी भी एक पूरी डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी होता हुँ, हुँ. है और इस शरीर के बारे में हम एक थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि शरीर के अंदर हर एक एक-एक कोशिका किसी अर्थ सहित रखा हुआ है ऐसा हम नहीं कर सकते कि इस एक अंग को काट दिया निकाल करके फेंक दिया और फिर बाद में चले जैसे गोल ब्लाडर में स्टोन हो जाता है आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिससे हम उसको पिघला करके निकाल सकते हैं लेकिन कुछ दूसरी पद्धति जिसके अंदर में वो सीधा सीधा उसको गोल ब्लैडर को काट देंगे और फेंक देंगे लेकिन जिंदगी भर के लिए फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाएंगे क्योंकि गोल्डर एक सेंसर का काम करता है, जो कि और पेट के बीच में का है। कितना भोजन है शरीर पेट के अंदर उसको सेंस करके उतना ही बाइल जूस वो छोड़ता है यदि इस सेंसर को ही हम निकाल करके फेंक देंगे तो फिर, तो फिर कहां पर बैलेंस रहेगा तो ऐसे ही हर चीज का कोई अर्थ सहित इसमें रखा गया है जब तक कि वो बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हो गया है या बुरी तरह से डैमेज नहीं हो गया है हम उसको निकाल करके फेंक नहीं सकते और इस शरीर के अंदर हर चीज़ बैलेंस से चलती है जैसे नमक है अगर वो बढ़ जाए सोडियम की लेवल बढ़, बढ़ जाए तो तकलीफ देता है और कम हो जाए तो तकलीफ देता है ऐसे ही शुगर के बारे में है अगर शुगर बढ़ जाती है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं और शुगर घट जाए तो उसे हम हाइपोग्लेमया है है कहते हैं वो डायबिटीज से भी डेंजरस बीमारी है तो हमें बैलेंस में रहना अपने जीवन के अंदर एक कला के तौर पे इस्तेमाल करना है ताकि इस शरीर के अंदर फिर बाकी सारी चीजें वो सोडियम है पोटेशियम है क्लोराइड है शुगर है कुछ भी है वह बैलेंस में अपने आप रहे चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है इन सभी चीज़ों का जैसे जानकारी होना बहुत ज़रूरी है शरीर का पूरा जो है एनाटॉमी का आपको पूरा जो जानकारी है वो लेनी पड़ेगी उसके बाद ही फिर आप इसको जो है को कर सकते हैं जहाँ पर आपको तकलीफ़ है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी जानकारी आपके पास होगी तो फिर आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर नहीं भी है आपके पास जानकारी तो फिर किसी मास्टर्स का आप सहयोग ले सकते हैं आप नज़दीक में जो भी आपके साइकोनरोबिक्स टीचर हैं या थेरेपिस्ट हैं उनसे आप मिलके फिर आप जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं फिर उनके गाइडेंस में जो है आप सारी जो थेरेपी है उसको कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं चलिए बहुत सारी बातें आज हमने की हैं मुझे लगता है कि आप सभी को थोड़ा सा ओवरडोज शायद हो गया होगा क्योंकि हमने बीच में ब्रेक नहीं लिया क्योंकि टॉपिक इतना अच्छा था कि आपको कहीं से ब्रेक देने से मुश्किल हो सकता था इसलिए हमने ब्रेक नहीं लिया और अभी मैं कहूंगा जाते जाते एस कुमार जी को कि एक छोटा सा संदेश दे ताकि हम इस कार्यक्रम को का पूरा करें संदेश जैसा हमने अभी लास्ट में कहा था उसी को हम फिर से दोहराएंगे कि कोशिश करिए कि अपने जीवन के अंदर खुशी और हर चीज़ का आप बैलेंस रखें आप बहुत जल्दी उत्तेजित ना हो जाए बहुत जल्दी दुखी ना हो जाए बहुत जल्दी रिएक्टिव ना हो जाए बहुत जल्दी सेंसिटिव ना हो जाए बहुत धैर्यता से सुन करके समझ करके और फिर अपने जीवन में हर कार्य करें अगर आपके जीवन में बैलेंस है तो इस शरीर के अंदर हर सिस्टम में एक बैलेंस रहेगा और आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां बहुत दूर से आपको देखती रहेगी ये कभी कुछ गलत करें और हम इनको जा कर के लगें लेकिन आप बैलेंस का जीवन रखेंगे तो आप बीमारियों उसको बहुत दूर रख सकेंगे अपने आप से चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को इस बात को लिख के रखना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना मध्यम अवस्था में आपको रहने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आप जो है अपने लाइफ में बैलेंस लेकर चलते हैं या बैलेंस के साथ आप जीवन जीते हैं तो आप हर मुश्किल को मैनेज कर सकते हैं और अपने हर चीज़ों को जो है अच्छी तरह से सुचारू रूप से कर सकते हैं तो चलिए आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें और बहुत ही बैलेंस बना जिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और एस कुमार जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम नाइन्टी पॉइंट प्यारी एफ एम सुनते रहो मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी हो खुदा पे भी असल तो दुआओं का है घर मेरी माँ मेरी माँ प्यारी मा, मम् हो माँ मेरी माँ प्यारी मा, मम्मा बिगड़ी किस्मत भी सावर जाएगी जिंदगी तारा ने खुशी के गाएगी किसका डर तो दुआओं का है घर मेरी माँ मेरी माँ प्यारी मां मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी मां मम्मा यू तो मैं I am your mom, your mom, your mom, dear mom.